महाभारत द्रोण पर्व एकादशोध्याय धृतराष्ट्र का भगवान श्री कृष्ण की संक्षिप्त लीलाओं का वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन की महिमा बताना धृतराष्ट्र कृणु दिव्याण कर्माणी वासुदेव से संजय कृतवान्यागोविंदो यथान्यपुमान क्वे धृतराष्ट्र बोले संजय वसुदेवनंदन भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य कर्मों का वर्णन सुनो भगवान गोविंद ने जो जो कार्य किए हैं वैसा दूसरा कोई पुरुष कदापि नहीं कर सकता संवर्धता गोपकुले बाले नहात्मना फो स्त्री सुलोके सुजय संजय बाल्यावस्था में ही जबकि वे गोपकुल में पल रहे थे महात्मा श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम को तीनों लोकों में विख्यात कर दिया उच्च स्रवस्तुल्य बलम वायु वेग समम जवे है फैराजम तम यमुना वनवासिन यमुना के तटवर्ती वन में उच्च स्रवा के समान बलशाली और वायु के समान वेगवान अश्वराज केसी रहता था उसे श्रीकृष्ण ने मार डाला बाले इसी प्रकार एक भयंकर कर्म करने वाला दानव वहां बैल का रूप धारण करके रहता था जो गवों के लिए मृत्यु के समान प्रकट हुआ था उसे भी श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में अपने हाथों से ही मार डाला प्रलंबं नरक जम्बम पीठम चापी महासुरम मुरम चांत संकाशम अवधि पुरस् पुष्कर क्षण तत्पश्चात कमलनयन श्रीकृष्ण प्रलंब नरकासुर जम्बासुर नामक महान असुर और यमराज सदृश मुर् का भी संहार किया तथा कंसो पालितः पाति पातिर इसी प्रकार श्री कृष्ण पराक्रम करके ही जरासंध के द्वारा सुरक्षित महातेजस्वी कंस को उसके गणों सहित रणभूमि में मार गिराया सुनामारण विक्रांत समक्षोणीपति भोजराज से मध्यस्थो भ्राता कंस्य वीर्जमान बलदेव द्वितीयन कृष्णेन मित्र घातीर श्री समय सूरसे नाट शत्रुहनता श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ जाकर युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले बलवान वेगवान् संपूर्ण अक्षौणी सेनाओं के अधिपति भोजराज कंस के मझलि भाई सूरसेन देश के राजा सुनामा को समर में सेना से ही दग्ध कर डाला नाम था परम आराधित सदारे चास्म ही प्रदरा पत्नी से श्री कृष्ण ने परम क्रोधी ब्रह्म से दुर्वासा की आराधना की अतः उन्होंने प्रसन्न होकर उने बहुश्रे वर्दीय तथा गांधारराजस् सुतामीर स्वयंवरेजि पृथिवी पाला पुष्क क्षण अमृत्य मणाराजान ओज से जाता हया इव रथे वैवाहिक युक्ता प्रतोदन कृतभ्रण कमीर श्रीकृष्ण स्वयंवे गधार राज की पुत्री को प्राप्त करके समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया उस समय अच्छी जाति के घोड़ों की भांति श्री कृष्ण के वैवाहिक रथ में जुटे हुए वे असहिष्णु राजा लोग करोड़ों की मार से घायल कर दिए गए थे जरासंधम महाबाहू मुजे जनार्दन परिणातया मास सम्राक्षणी जनार्दन श्रीकृष्ण ने समस्त अक्षौड़ी सेनाओं के अधिपति महाबाहू जरासंद को उपाय पूर्वक दूसरे योद्धा भीमसेन के द्वारा मरवा दिया चेतिराजम च विक्रांतम राजपतिम बली अर्घ्य विवधम चाहान पशुव तदा बलवान श्रीकृष्ण ने राजाओं की सेना के अधिपति पराक्रमी चेदिराज शिषपाल को अग्र पूजन के समय विवाद करने के कारण पशु की भांति मार डाला सौभम तत्पश्चात माधव ने आकाश में स्थित रहने वाले शोभ नामक दुर्धर्ष दैत्य नगर को जो राजा साल्व द्वारा सुरक्षित था समुद्र के बीच पराक्रम करके मार गिराया अंगान बंगान कलिंगाश्च मागधान काशी कौशलाघ्य करुषाश्च पौाप्य जय दृढ़ उन्होंने रण क्षेत्र में अंग बंग कलिंग मगध काशी कौशल वस्त्र गर्ग करुश तथा पौण्र आदि देशों पर विजय पाई थी आवंत्यात्या पर्वतीया देरकान्न सिकान काश्मी काौरसिका पिताचास् समोजा वाटाशोरा पांड्या मालवाश्चरदास् सुुर्जया नादिभ्य संप्राता जितवान फसाहशाह जित्वान्ंडरिकाक्ष यवनमचम संजय इसी प्रकार कमल श्रीकृष्ण अवंती दक्षिण प्रांत पर्वती देश दशेरक औरसिक और मुदगल काम्बोज वटधान चोल पांड्य त्रिगर्त मलौ अत्यंत दुर्जय दरद आदि देशों के योद्धाओं को तथा नाना दिशाओं से आए हुए खसो शको और अनुयायियों सहित काल यमन को भी जीत लिया गण सेवितम जिगाज वरुणम संख्ये सलिला अंतर्गत पुरा पूर्व काल में श्री कृष्ण ने जल जंतुओं से भरे हुए समुद्र में प्रवेश करके जल के भीतर निवास करने वाले वरुण देवता को युद्ध में परास्त किया युधे पंच जनमत्वा दैत्यम पातालवासी पांचजन्यम ऋषिकेशो दिव्यम शंखम अवाप्तवा इसी प्रकार केश ने पाताल निवासी पंच जन नामक दैत्य को युद्ध में मारकर दिव्य पांच जन्य शख प्राप्त किया खांडवे पार्श सहितो सहित हुतासन आग्नेस्त्र दुर्धर्ष चक्रम रे भे महाबल खाण्डवन वन में अर्जुन के साथ अग्निदेव को संतुष्ट करके महाबली श्रीकृष्ण दुर्धर्ष अस्त्र चक्र को प्राप्त किया था वैन तेयम सूह्य त्रासमरावती भवनाद भवना पारिजात मुयन मुनयत वीर श्री कृष्ण गरुण पर आरूढ़ हो अमरावती पुरी में जाकर वहां के को भयभीत करके महेंद्र भवन से पारिजातम कंचेन कृष्णे देहा नशुम उनके पराक्रम को इंद्र अच्छी तरह जानते थे इसलिए उन्होंने बस अब चुपचाप सह लिया राजाओं में से किसी को भी मैंने ऐसा नहीं सुना है जिसे श्री कृष्ण ने जीत ना लिया हो यमहदास सभा मम संजय कृतमान पुंडरी का संजय उस दिन मेरी सभा में कमल श्री कृष्ण ने जो महान आश्चर्य प्रकट किया था उसे इस संसार में उनके सिवा दूसरा कौन कर सकता है यज्ञ भक्त्या प्रसन्नओहम क्षम मैंने प्रसन्न होकर भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण के उस ईश्वरी रूप का जो दर्शन किया वह सब मुझे आज भी अच्छी तरह स्मरण है मैंने उन्हें प्रत्यक्ष की भांति जान लिया था क्रमय बुद्ध्या बुद्ध युक्त बुद्ध्यायुक्त वा पुनः कर्मण शक्य तय गंतु ऋषिकेश्स बुद्धि और पराक्रम से युक्त भगवान ऋषिकेश के इसके कर्मों का अंत नहीं जाना जा सकता तथा गांबच प्रद्युथ विदूरथ अगा बहोनुद्ध चारुदेश उल्मो हिवा उल्मूको निश्चि एते विज पृथुस् विष्णुवीरा एक बलवुवीरा प्रहारीण कथंशि पांडवाने कंश्रेय श्रेय सीता आहूता विष्णुवीरेण केशवेन महात्मना तथ सर्वं सर्वेदी तेमतिर्म यदि गद सांब प्रद्युमन विदुरथ अगाव अरुद्ध चारुदेष सारण उल्मक निषठ झिल्ली पराक्रमीब्रभु पृथु विपृथुमेक्थाजय ये तथा दूसरे भी एवं प्रहार कुशलवशी योद्वा विष्णुवंश के प्रमुख वीर महात्मा केशव के बुलाने पर पांडव सेना में आ जाएं और समरभूमि में खड़े हो जाएं तो हमारा सारा उद्योग संशय में पड़ जाए ऐसा मेरा विश्वास है नागाजुत बलो वीर कैलास शिखरोपम वनमाली हरि राम तत्र यत्र अचनाधन वनमाला और हल धारन करने वाले वीर बलराम कैलाश शिखर के समान गौरवर्ण हैं उनमें दस हजार हाथियों का बल है वे भी उसी पक्ष में रहेंगे जहां श्री कृष्ण हैं यमाहु सर्व पितरम वासुदेव दिजात पांडु नाम जो थाय संजय संजय जिन भगवान वासुदेव को द्विजगण सबका पिता बताते हैं क्या वे पांडवों के लिए स्वयं युद्ध करेंगे स यदाता पाण्डवार थाय संजय न तदा प्रतिसोद्धा भविता तथा कश्चन था संजय जब पांडवों के लिए श्रीकृष्ण कवच बाँधकर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं उस समय वहाँ कोई भी योद्धा उनका सामना करने को तैयार ना होगा यदि स्म कुरे नाम पांडवान्ष्णर्था तेषा वही गृह जाचत्रुत्तम यदि सब कौरव पांडवों को जीत ले तो विष्णु वंश भूषण भगवान श्री कृष्ण उनके हित के लिए अवश्य उत्तम शस्त्र ग्रहण कर लेंगे तथा नरपति कौरवास् महाबाहू कुंते दमेत उस दशा में पुरुष सिंह महाबाहू श्री कृष्ण सब राजाओं तथा कौरवों को रणभूमि में मारकर सारी पृथ्वी कुंती को दे देंगे यंता शिश्री सो योद्धा यनंजय रथ तस्य तस्कर संख्ये प्रत्यनीको बवी रथ जिसके साथ संपूर्ण इंद्रियों के निरंतर श्री कृष्ण तथा योद्धा अर्जुन है रणभूमि में उस रथ का सामना करने वाला दूसरा कौन रथ होगा न कचेद उपाय नया तस्माचक्षु यहा युद्धम अवर्तत किसी भी उपाय से कौरवों की जय होती नहीं दिखाई देती इसलिए तुम मुझसे सब समाचार कहो वह युद्ध किस प्रकार हुआ अर्जुन के शवस्यात्मा कृष्णोप्यात्मा किरीट न अर्जुन विजयो कृष्णे की शास्वती अर्जुन श्रीकृष्ण के आत्मा है और श्री कृष्ण किरीट धारी अर्जुन के आत्मा है अर्जुन में विजय नित्य विद्यमान है और श्री कृष्ण में कृत्य का सनातन निवास है सर्वे स्वीचलो केूर पराजित प्राधान्य दूयिष्ठम अमेय के सभी गुणा अर्जुन संपूर्ण लोकों में कभी कहीं भी पराजित नहीं हुए हैं श्री कृष्ण में असंख्य गुण है यहाँ प्रायः प्रधान गुण के नाम लिए गए हैं मोहा है तो दुर्योधन कृष्णम जो नवेति केशवम केशव मोहितो दैव योगे न मृत्युपाश पुरस्कृत दुर्योधन मोहवश सच्चिदानंद स्वरूप भगवान केशव को नहीं जानता है वह दैवयोग से मोहित हो मौत के फंदे में फंस गया न वेद कृष्णम दासारहम अर्जुनम तेव पांडव पुरुदेव उहात्मा नारायण उभ यह दासारह कुलभूषण श्री कृष्ण और पांडव पुत्र अर्जुन को नहीं जानता है वे दोनों पूर्व देवता महात्मा नर और नारायण हैं एकात्मा दुधा भूतौ दृश्यते मानवैर्भुवी मनसापी हिधर्ष सेनाभताम यु नास से मानसवाच नहीं उनके आत्मा तो एक है परंतु इस भूतल के मनुष्यों को वे शरीर से दो होकर दिखाई देते हैं उन्हें मन से भी पराजित नहीं किया जा सकता वे यशस्वी श्री कृष्ण और अर्जुन यदि इच्छा करें तो मेरी सेना को तत्काल नष्ट कर सकते हैं परंतु मानव भाव का अनुसरण करने के कारण ये वैसे इच्छा नहीं करते हैं युगसेवा से व विपर्या सोलोका नाम मोहनम विस्म से चाहत्म तथा महात्मा द्रोण का युग के उलट जाने की सी बात है संपूर्ण लोगों को यह घटना मानो मोह में डालने वाली है ब्रह्मचर्य न क्रिया मृत्यु कश्चिन जान पड़ता है कोई भी न तो ब्रह्मचर्य के पालन से न वेदों के स्वाध्याय से न कर्मों के अनुष्ठान से और न अस्त्रों से के प्रयोग से ही अपने को मृत्यु से बचा सकता है लोक संभावित युद्ध दुर्मध्रोण हतौ श्रुआ कि जीवामी संजय संजय लोक सम्मानित अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा युद्ध दुर्मद्ध वीरवर और द्रोणाचार्य के मारे जाने का समाचार सुनकर मैं किस लिए जीवित रहूँ याँ श्रेय वसूयाम पुरा दृष्ट्वाजुधिष्टरे अद्यताजानी मोह भीस्म द्रोणवधे न पूर्व में राजा युधिष्ठिर के पास जिस प्रसिद्ध राजलक्ष्मी को देखकर हम लोग उनसे डाह करने लगे थे आज भीष्म और द्रोणाचार्य के वध से हम उसके कटु फल का अनुभव कर रहे हैं मत मत्कृतः प्राप्त अनुप्राप्त कुरुणामचय पक्वानाम् ही बधे सूत भद्राजंते त्रिणान्य सूत मेरे ही कारण यह कौरवों का विनाश प्राप्त हुआ है जो काल से परिपक्व हो गए हैं उनके वध के लिए तिनके भी भद्र का काम करते हैं अनंत बदश्वर्यम लोके प्राप्तो प्राप्त हो युधिष्ठिर योपान महात्मा द्रोड़पाति युधिष्ठिर इस संसार में अनंत ऐश्वर्य के भागी हुए हैं जिनके कोप से महात्मा भीष्म द्रोण मार गिराए गए प्राप्त प्रकृतो धर्मो न धर्मो मा का क्रूर सर्विनाशा कालोसौना वर्तते युधिष्ठिर को धर्म का स्वाभाविक फल प्राप्त हुआ है किंतु मेरे पुत्रों को उसका फल नहीं मिल रहा है सब का विनाश करने के लिए प्राप्त हुआ यह क्रूर काल बीत नहीं रहा है अन्यथा चिंतता नरता मनस्वी अन्यथ प्रबंत दैवादितिर्म तात् मनस्वी पुरुषों द्वारा अन्य प्रकार से सोचे हुए कार्य भी दैव योग से कुछ और ही प्रकार के हो जाते हैं ऐसा मेरा अनुभव है तस्मा परिहार्यर्थे समाप्त कृष्ण उत्तम अपारणीय दुश्चिंत यथाभूतम प्रतक्षम अतः इस अनिवार्य अपार दुश्चिंत्य एवं महान संकट के प्राप्त होने पर जो घटना जिस प्रकार हुई हो वह मुझे बताओ इस श्री महाभारत द्रोण पर्वणी द्रोणाभिषेक पर्व धृतराष्ट्रविलापी एकय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में धृतराष्ट्रविलाप विषय ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ